आज 13 फरवरी 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर प्रकाश हरिहतृकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है अभी शिवसूत्र को पढ़ने समझने की जो द्वितीय सेशन हमारे जब शुरू हो रहा है जब दूसरी बार हम शिवसूत्र को फिर से पढ़ने जा रहे हैं इसके पहले हम जो इंट्रोडक्टरी पिछले दो हफ्ते से समझ रहे थे उस इंट्रोडक्शन के दौर में हम उपायों को एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि दो उपायों को पिछली बार डिस्कस किया था उपाय का मतलब होता है इस जीव चेतना को उस शिव चेतना से मिलाने का साधन जो अभी अपनी बात हुई थी कि हमारे पास एक चेतना है जो एक सीमित चेतना है और शिव चेतना जो असीम चेतना है या कह सकते हैं कि हमारे एक बोतल में रखा हुआ समुद्र का जल उसको समुद्र में मिलाने की प्रक्रिया उस बोतल में रखे हुए समुद्र के जल को हमें दे सकते हैं इसको नाम गुलाब जल दे सकते हैं या बहुत सारे नामों से हो सकते हैं इस तरह के नाम दे सकते हैं क्या यह उसकी सीमित आइडेंटिटी है और उसकी एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी होती है जब वो समुद्र में मिल जाए उसके बाद में वो ही समुद्र है और वही समुद्र बन जाती है उसकी एक सीमित पहचान समाप्त हो जाती है और एक असीमता से पहचान जुड़ जाती है तो इस उपलब्धि को पाने के लिए क्या साधन है तो उसके शुरूसूत्र बोलता है तीन साधन है एक शांभव उपाय है एक शाक्त उपाय है और तीसरा आणव उपाय है तीनों उपाय हैं: शाम्भ उपाय शाक्त उपाय आणव उपाय इन तीनों उपाय में क्या किया जाता है क्या फर्क है और किनके लिए यह कौन सा उचित है ये हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहला है शाम्भ उपाय जो सर्वोच्च उपाय है। इसमें एक विशेष क्रम से ही ये बात बताई गई है सबसे पहले शिखर की बात फिर मध्य की बात फिर आधार की बात शिखर की बात सबसे पहले इसलिए कि हमको यह मालूम होना चाहिए जब कोई भी ग्रंथ आरंभ करे तो हमारा गंतव्य क्या है या हमारा टारगेट क्या है किस चीज के लिए हम यहां प्रयासरत हैं जब तक ऐसा न होगा जैसे अगर हम आपको बस में बिठा दें और बोले चलो तो पहला प्रश्न होगा कहां चल रहे हैं अपन अगर हमको टारगेट मानो कि हां हम फलाना शहर के लिए जा रहे हैं तो आप बड़े आनंद से वो उस शहर का इंतजार करेंगे वहां चलेंगे लेकिन उस शहर जाने के लिए आप कहां हो इस बात पर निर्भर करेगा कि यात्रा कितनी बड़ी होगी या यात्रा किन रास्तों से होकर गुजरेगी अगर आप वहीं पे हो जहां जाना है तो आपको वहीं रहना है जाने की जरूरत ही नहीं जैसे एक सम्मेलन हो रहा है या लोकसभा की बैठक होने वाली और आप दिल्ली में ही हो तो आपको कहीं जाना ही नहीं है जहां आप हो वहीं पर रहना है यह है हो उपाय अगर आपके अंदर चिंतन से उस अपनी चेतना को पहचानना संभव है विचार शून्यता से उस वास्तविक चेतना को पहचानना संभव है तो आपको किसी यात्रा की जरूरत नहीं है उसका नाम है हो शांपाय यह गुरुकृपा से होती है और दृढ़ इच्छा शक्ति से होती है जब आपके इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो आप विचार शून्य हो सकते हैं काफी समय के लिए विचार शून्य हो सकते हैं और उस विचार शून्यता की एक लंबी कड़ी के रूप में आप अपनी वास्तविक चेतना को पहचान सकते हैं जिस चेतना में असीम क्षमता है जो शिव चेतना है जिसके द्वारा समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो उस चेतना को पहचानने के लिए आपको सबसे पहली जरूरत है विचार शून्यता इसको हम इच्छोपाय भी कहते हैं जो शिव की इच्छा शक्ति से जुड़ा है जैसे शिव की इच्छा शक्ति स्वातंत्र शक्ति है जिसके द्वारा है सब कुछ ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसकी इच्छा से सब कुछ ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसकी इच्छा शक्ति से ही सब शक्तियां अपना स्वरूप ग्रहण करती है उसी इच्छा शक्ति का नाम स्वातंत्र शक्ति भी और उसी इच्छा शक्ति से सब कुछ निर्मित हुआ इसलिए इसका नाम इच्छोपाय भी गणितीय दृष्टिकोण से बोले तो हम इसको बोलते हैं जीरो डायमेंशन मेथड या शून्य आयाम की विधि जिसमें कोई यात्रा नहीं करनी जिसमें आपको कुछ नहीं करना है ना आपको कहीं सांस लेनी गहरी छोटी ना कहीं ध्यान पे बैठना है ना कहीं ध्यान पे बैठना है ना कहीं आंखें मूननी है ना कहीं मंदिर में जाना है ना कोई पानी चढ़ाना है ना कोई माला फेरनी है ना कोई तीर्थ में जाना है ना कोई किसी तरह का उपक्रम करना है और जो कुछ भी आपको करना है वो आपके भीतर और न केवल भीतर बल्कि वो भी जो कुछ है आपके पास उसमें आपकी मैं को पहचानना है खाली वो भी अपने विचारों को शांत करके मात्र बिना विचार के अपने वास्तविक अस्तित्व को आप पहचान सकते हैं। और उसी परिस्थिति में ऋषियों ने उपनिषद भी लिखे हैं और उसी परिस्थिति में विचार शून्य का स्थिति में ही उनको वह सब कुछ मिलता है जो अनंत की भाषा है उसी में जो भाषा है उसको हम परावास बोलते हैं परावाणी बोलते हैं जो चेतना की भाषा है वो परावाणी है उससे आगे पश्चंती उसके आगे मध्यमा उसके आगे वेखरी जैसे मैं जो बोल रहा हूं ये वेखरी वाणी है जो वेखरी वाणी कहां से निकलती है उसके उद्गम को भी मैं पहचान लूं तो मैं अपने आप अप वास्तव में को पहचान सकता हूं क्योंकि वास्तविक में यह वाणी मेरे जीवान से नहीं निकल रही यह जीवान तो उस शब्द को एक रूप दे रही है जो मैं बोलना चाहता हूं उसके पहले यह विचार मेरे मन में आता है जिसको मेरे को बोलना है उसके भी पहले उस विचार का कहीं उद्गम होता है मेरे अंतस में और वो उद्गम स्थान अगर मेरे को समझ में आ जाता है कि उद्गम कहां से होता है तो मुझे अपना मैं पहचानने में देरने लगी तो जो इस योग्यता के धनी है जो अपने वास्तविक सत्य को चिंतन के द्वारा पहचान सकते हैं, जो समझ सकते हैं कि ये वास्तविक सत्य मेरा यही है और विचार शून्यता की स्थिति में उसका दर्शन कर सकते हैं उचार शून्यता की स्थिति में उसका एहसास कर सकते हैं, दर्शन में नहीं बोल सकते उसको एहसास ही बोल सकते तो उस एहसास को जब महसूस कर सकता है इंसान तो उसके लिए शाम हो पाए संक्षेप में हम ये तीनों उपायों को देख रहे हैं दूसरा जो उपाय है उसका है नाम मैथमेटिकल नाम है वन डायमेंशन मेथड अभी थी इसको जीरो डायमेंशन मेथड थी इसका नाम है वन डायमेंशन मेथड इस वन डायमेंशन मेथड में इसका नाम है शाक्त उपाय इसमें हमको क्या करना है हम जहां खड़े हैं हमको अपने टारगेट पर निगा रखनी और उस टारगेट पर दिखा रख के उस टारगेट को अपनी विजन में ब्रॉड होते चले जाने देना और हमारे हम टारगेट पर पहुंच जाते हमारा अपनी निगाह उससे हटाना नहीं है उस टारगेट की ओर चल चलना है अब ये कैसे करना क्योंकि कोई भी थ्योरी हमारे काम की नहीं है जब तक कि हमको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में नहीं, नहीं आ जाए यह हमेशा ख्याल रखेगा कि यहां पर जो कुछ भी बताया जाता है हमारे गुरु जी जो कुछ भी कहा जाता है बताया जाता उसकी प्रैक्टिकल विधि जरूर बताई जाती है अन्यथा कोई काम का नहीं कोई ज्ञान किसी काम का नहीं को खुद भी कहते दे कि टारगेट पर निगाह रखिए और बिल्कुल चलिए तो कैसे चलोगे क्या सड़क के ऊपर कोई निशान लगा कि उसकी तरह दिशा में चलोगे कैसे चलोगे तो प्रैक्टिकल जब तक आपको नहीं समझ में आएगी कोई बात तब तक हम वास्तव में कहीं भी नहीं टिकते इसलिए शाक्तोपाए जो हम में से अधिकतर लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है शाम हमको उच्च योग्यता की अर्ता की जरूरत है जहां पर कि हम विचार शून्य हो सके और लंबे समय तक विचार शून्य की अवस्था में बैठ सके और धीमे धीमे वो जो भावना विचार शून्यता की है वो हम अपने विचारों को भी देखने लगे उसके बाद दिनचर्या में भी हम उन सब क्रियाकलाप और अपने विचारों को और भावनाओं को और इच्छाओं को सबको देखें है ना और उसके बीच में भी हम अपने वास्तविक सत्य को कभी नहीं छोड़ें हमारी निगाह उसी पर रहे हम उसी में जिए बल्कि वह हम अपना नेचर मान लें जैसे अभी मैं के रूप में मैं कहूंगा ये मैं हूं मेरी इतनी उम्र है ये मेरा इतना ज्ञान है ये इतना बड़ा वजन है मेरा पर इसके बजाय मैं वास्तविक मैं को पहचानूं कि मैं वो ही केंद्र हूं जो मेरे अपने अंतस में है जिसके द्वारा मेरी वाणी निकल रही है जिसके द्वारा ये शरीर चल रहा है जिसकी ऊर्जा से मेरे प्राण इसमें टिके हैं क्योंकि प्राण भी टिके हैं तो कुछ तो है ना उसकी पकड़ जिसकी वजह से प्राण टिके हैं इस शरीर में प्राणों का प्राण कौन है उसको अगर मैं पहचान सकूँ और उसमें जी सकूँ उसको अपना वास्तविक मैं समझ सकूं तो फिर मेरे लिए शांव हो है लेकिन अगर नहीं है तो शक तो शाक्तोपाए लेकिन शक तो शाक्तोपाय में क्या करना होगा कि मुझे एक टारगेट के ऊपर निगाह रख के उस टारगेट से निगाहानी हटानी अब कैसे करना तो इसके लिए एक सूत्र दिया है योगियों ने शिव सूत्र में नहीं है बाकी योगियों ने एक सूत्र दिया है इसका नाम है मध्यम समाश्रय मध्य को पकड़ो कैसे जब एक क्रिया दूसरी खुंग, तीसरी खुंग, खुंग, क्रिया तीसरी क्रिया चौथी क्रिया जहां अलग अलग क्रियाएं होती है तो हर हर क्रियाओं के बीच में एक संधि काल होता है एक संध्या होती है जहां पर कि एक क्रिया समाप्त होती है दूसरी क्रिया अपना स्वरूप लेती है। अगर आप चल भी रहे हैं तो दाहिना पैर आप रखेंगे फिर बायां पेर उठाएंगे और दाहिना पैर को रखते रखते बाएं पैर उठाएंगे और बाएं पैर को रखते रखते दाहिना पैर उठाएंगे इस तरीके से आप दो क्रियाओं के बीच में हमेशा जीवन की डोर को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। कुछ भी करो आप जैसे आप यहां बैठे हो वो उठा अपनी किताब उठा ली इसको हम शिवशास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं जिस क्रिया का आप आरंभ करते हो उसकी सृष्टि करते हो उसका निर्माण करते हो जिस क्रिया को करते हो उस क्रिया के स्थिति करते हो और जिस क्रिया को छोड़ते हो या बंद करते हो उसका संहार करते हो तो सृष्टि स्थिति संहारीन हमारे पंच क्रियाओं में से तीन क्रियाएं हैं सृष्टि स्थिति संहार शिव हमेशा पांच क्रियाएं करता है सृष्टि वो संसार बनाता है स्थिति वो संसार का लालन पालन पोषण करता है वो चलती है सृष्टि और संहार जिसके द्वारा वो समस्त ष्टी को अपने में समेट लेता है इसके द्वारा जब ष्टी स्थिति बनी रहती है वह अपने स्वरूप को छिपा लेता है यह दिख रही टेबल यह दिख रहा है मोबाइल यह दिख रही किताब इस रूप में हम पहचानते हैं लेकिन हम यह सब शिव है यह नहीं पहचान पाते क्योंकि उसने अपने स्वरूप को छिपा लिया इसकी चौथी क्रिया है जिसका नाम है तिरोधन तिरोधन यानी वह अपनी स्वरूप को छिपा लेता है अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा लिया उसने जो कुछ है वो शिव है लेकिन हमको शिव के सिवा सब कुछ दिख रहा है सिर्फ शिव ही नहीं दिख रहा है जबकि शिव के साथ कुछ भी नहीं है वो दिख रहा है सब कुछ लेकिन शिव नहीं दिख रहा है तो ऐसी परिस्थिति में ये जो चौथी क्रिया है तिरोधान की वो हमारे आसपास उपस्थित शिव को हमसे छिपा लेती और पांचवीं क्रिया है अनुग्रह की अनुग्रह में वो आपको अपना स्वरूप प्रकट कर देती है। ये टेबल भी शिव दिखने लगती है सब कुछ शिव दिखने लगता है या सब कुछ मैं देखने लगता है जो मेरा ही तो विकास है क्योंकि मेरे अंदर जो चेतना है वही तो आप में भी और उसी के द्वारा ये सब कुछ विकसित है अब आप मजेदार बात ये है कि जो कुछ यहां कहा जा रहा है यह क्वांटम फिजिक्स के द्वारा भी प्रूव हो चुका है जो कुछ मैं कहूंगा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जब भौतिक शास्त्र के द्वारा भी सिद्ध नहीं हो जो कुछ भी कहा जा रहा है यह क्वांटम फिजिक्स रिलेटिविटी थ्योरी इन सब चीजों ने इन बातों को वास्तव में सत्य सिद्ध कर चुकी है जैसे कि हम कहें कि एक जंगल में कुछ हो रही थी घटना देखने वाला कोई नहीं था तो ये किसने बोला कि हो रही थी घटना ये तुमको कैसे पता कि हो रही थी घटना सचमुच में किसी घटना के घटित होने के लिए एक चेतना जरूरी है बिना चेतना की दुनिया में कोई घटना घटित नहीं हो रही कोई भी चेतना अगर घटित होती है कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे एक चेतना जरूर होना चाहिए आपको एक 2000 साल पुराना कोई सिक्का मिल जाता है तो मतलब 2000 साल पहले कोई ना कोई मशीन थी जिससे ये बना और उस मशीन को चलाने वाला या उसकी कॉन्सेप्ट वाला कोई ना कोई चेतन व्यक्ति जरूर था जिंदा था जो सोच भी सकता था और जो कुछ कर सकता था ऐसा व्यक्ति जरूर था जिसने इस मशीन को बनाया और जिसने अपना निमित्त लिए जिसने अपना निमित्त इस सिक्के की रचना की आप यह कह नहीं सकते कि अपने आप आ गया जब प्रथम क्षण इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जिसको हम बिग बैंग बोल सकते हैं हिरण्य बोल सकते हैं हिरण्य से पूरा संसार निकला जैसा उपनिषद बोलता है तो उस प्रथम क्षण एक घटना घटी ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उस घटना के पीछे भी कोई चेतना थी क्योंकि बिना चेतना के ऑफ इजिक्स भी बोलता है कि बिना चेतना के कोई घटना घटती नहीं कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे एक चेतना जरूरी है किसी का प्रयोजन होना चाहिए जैसे मटके से मिट्टी से मटका बनाया लेकिन एक कुमार की का प्रयोजन कुमार का प्रयोजन जरूरी है कि हां मेरे को मटका बनाना आज उसको विचार और उसने निर्णय लिया और तय कर लिया कि आज मटका बनाएंगे जब तक उसका प्रयोजन नहीं हो मटका नहीं बनेगा इस तरह से जब हम ब्रह्मांड के निर्माण के पहले क्षण की बात करें तो उस क्षण भी एक चेतना जरूरी थी और उसी से ये बना तो वही चेतना का नाम हम यहां पर बोलते हैं परम शिव उसी को उपनिषद में बोलते हैं ब्रह्म जिसके जिसकी इच्छा से ये सब कुछ बना क्योंकि अगर किसी की प्रेरणा नहीं थी किसी का प्रयोजन नहीं था तो वह घटना घटी नहीं सकती भौतिक शास्त्र भी बोलता है कि वह घटना घटी नहीं सकती घटना के पीछे चेतना जरूरी है तो वो जो चेतना थी उसका नाम है परशु और इसीलिए हम उसको सनातन बोलते हैं क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के समय के और अंतरिक्ष के और पदार्थों के निर्माण के पहले से उपस्थित थी ऐसा नहीं है कि यह आई और जैसे पुराने समय का हमारा केमिस्ट्री क्या बोलती थी यह आई और आपस में कणों ने रिएक्शन करी और उसके बाद में जीव बन गए वो गलत है ऋषि तो पहले ही कह रहे थे गलत है पर आप विज्ञान भी सहमत इससे कि वो बात गलत थी हमारी कि निर्जीव से सजीव नहीं बनेगा सजीव से निर्जीव चीजें बनी आपकी चेतना से ये सब कुछ ब्रह्मांड बना है इस ब्रह्मांड में उपस्थित किसी पदार्थ से आपकी चेतना बनी ये सोचना भी मूर्खता है तो फिर शिव क्या करता है सृष्टि स्थिति ये तीन क्रियाएं सतत करता है और चूंकि हम क्या है शिव के छोटे संस्करण इसमाला रेडिएशन आप शिव छोटे संस्करण है शिव इसलिए हम भी वही तीन क्रियाएं सतत करते है। सम्वार. हैं सृष्टि स्थिति संवार सृष्टि ये चाय रखी ये मेरा मन हुआ यह मैंने चाय उठाई यह चाय की सृष्टि हुई अब मैंने चाय पी यह चाय की स्थिति हुई मैंने पी लिया ये चाय का संहार हो गया अब मैंने बात शुरू की बात की सृष्टि हो गई मैंने बात बदली एक विचार से दूसरे विचार पर जंप किया एक विचार का संवार हुआ तब दूसरे विचार की सृष्टि हुई जब दूसरे विचार का संवार हुआ तो तीसरे विचार की सृष्टि हुई तो ये जो कड़ियां हैं जिससे हमारा जीवन बना है उन कड़ियों को जोड़ने वाला कौन है एक कड़ी दूसरी कड़ी और इन दोनों कड़ियों के बीच में एक हल्की सी संधि है सृष्टि हुई स्थिति हुई संवार हुआ सृष्टि हुई स्थिति हुई संवार हुआ इन भिन्न भिन्न घटनाओं के या भिन्न भिन्न जोड़ों के बीच में क्या तार है जिसके द्वारा यह घटनाएं जुड़ी हैं जिसका नाम हमने जीवन दिया हमारा एक जीवन काल होता है उस जीवन काल में हमारे साथ लगत घटनाएं घटती हैं चाहे हम सांस लेते हैं चाहे सोचते हैं चाहे बोलते हैं एक विचार पे आते हैं एक विचार से दूसरा विचार लेते हैं कभी सोते हैं कभी सपना देखते हैं कभी जगते हैं लेकिन उन क्रियाओं के बीच में एक क्रिया की सृष्टि होती है, दूसरे का संवार होता है फिर एक नई क्रिया की सृष्टि होती है, फिर दूसरी आ, दूसरी क्रिया का जन्म होता है इसलिए सृष्टि स्थिति संहार की क्रिया हम चलते रहती तो इन दो घटनाओं के बीच में एक तार जो उसको जोड़े रहता है और वो तार है चेतना का तार चैतन्यता का तार क्योंकि दोनों घटनाएं चेतन्य से जन्म लेती है और चेतन में छिप जाती, जाती है उसी केंद्र से जन्म लेती है उसी केंद्र में समा जाती है उसी केंद्र में से जन्म लेती वापस उसी केंद्र में समा जाती है क्योंकि जहां से आई है वह वहीं जाएंगी समाएंगी वहीं पर समुद्र से जो पानी आया है वापस समुद्र में जाएगा चाहे कितनी लंबी भी यात्रा हो जाए उसकी बरसात वरसात होगी उधर नदी नाले में से होते वापस जाएगा तो समुद्र में जाएगा तो जहां से निकला वही जाएगा केंद्र से निकली चीज केंद्र में जाएगी केंद्र से सब कुछ निकला तो सब कुछ केंद्र में जाएगा एक अगर विचार भी निकला है तो वो मेरे अंतस से निकला है मेरे अंदर से जो मेरा इनर बीइंग है जो मेरी वास्तविक सत्य है उस सत्य से निकलने वाला जो विचार है वापस जब समाप्त होगा तो उसी सत्य पर जाकर टिक जाए तो हमारा इनर बींग जो है वह हमारा वास्तविक सत्य है और उसी सत्य से निकलने वाला विचार उसी सत्य पर जाकर वापस समाप्त हो जाता है इसलिए एक विचार भी आता है तो अपना स्वरूप ग्रहण करता है और जब दूसरे विचार को जगह देनी होती तो वो विचार अपने आप चेतना में विलीन हो जाता है और उसी चेतना से नया विचार बनता है एक क्रिया जैसे मैंने बताया कि चाय पीने की क्रिया हो किताब पढ़ने की क्रिया हो या मेरा चश्मा उठाने की वो क्रिया अपना स्वरूप लेती है तो उसका सृष्टि होती है। जब मैंने चश्मा पहन लिया उसकी स्थिति हो गई लेकिन अब मैंने किताब की तरफ ध्यान दिया तो अब चश्मा को तो संवार हो गया अब इस किताब की सृष्टि होगी तो योगी क्या करता है कि हमेशा दो विचारों और दो घटनाओं के बीच में ध्यान केंद्रित करता है जैसे कि हमारी माला होती है ना इसमें मन के होते हैं अलग अलग एक मन का यहां से शुरू होता है मोटा होता है फिर बारीक हो जाता है और जहां वो बारीक हो जाता है वहीं से दूसरा बारीक मन का शुरू होता है और वो फिर मोटा हो जाता है फिर बारीक इन मुझे देखना हो कि इन दोनों मनकों को जोड़ने वाला क्या है तो मैं जब कहां ध्यान केंद्रित करूंगा दोनों की संधि पर दोनों मन के जहां आपस में जुड़ते हैं वहां पर ध्यान केंद्रित करूंगा तो मुझे दिखाई दे जाएगा कि अच्छा अच्छा इसके अंदर सोने का तार डाला है अच्छा अच्छा इसमें चांदी का तार डाला अच्छा इसमें सूत का धागा है अच्छा लाल रंग का धागा कब दिखाई देगा जब दो मनकों के बीच में मेरा ध्यान जाएगा क्योंकि मेरी मेरी चेतना को अगर मैंने पकड़ना है तो मुझे तभी पकड़ना चाहिए जब एक स्थिति संवृत होके अपने आप को चेतना में विलीन कर चुकी है और दूसरी स्थिति उससे पैदा होने वाली है सृष्टि स्थिति संहार के गेम के अंदर सृष्टि हो रही है पुरानी सृष्टि का विनाश हो रहा है नई सृष्टि का जन्म हो रहा है उस समय वास्तविकता क्या है सिर्फ चेतना कोई सृष्टि नहीं उस समय संधि काल में कोई सृष्टि नहीं है क्योंकि सृष्टि अब नई सृष्टि जन्म लेगी पुरानी सृष्टि समाप्त हो गई नई सृष्टि जन्म लेने वाली है उस समय बचा क्या है मात्र चेतना तो उस समय जब मेरी निगाह दो घटनाओं के बीच में पड़ेगी तो मेरी निगाह पड़ेगी चेतना का निगाह का मतलब मेरा कंसंट्रेशन मेरा कंटेंप्लेशन, मेरा ध्यान मेरा आग्रह कि मुझे दो घटनाओं के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करना है जब मैं दो घटनाओं के बीच में मेरा ध्यान केंद्रित करने की प्रयास होता चला जाएगा तो मेरी साधना के लिए मुझे किसी विशेष जगह पर जाने की जरूरत नहीं है मेरी साधना के लिए मुझे किसी मंदिर पे तीरथ पर पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है मैं अगर घर में बैठा हूं तो दिनभर क्रिया करता ही हूं और उन दो क्रियाओं के बीच के जंक्शन पर जैसे मैं निगाह डालूंगा वहां मुझे चेतना दिखाई देगी इसलिए योगी क्या करता है शाक तो में अपने जीवन काल की समस्त जिंदगी चलता है जाता है जैसे आप कर रहे हो वैसे सब करेगा वो। उसमें आप में एकदम कोई फर्क नहीं दिखाई देगा जैसे आज हुआ वैसे रहोगे वैसे कपड़े पहनोगे वैसे दुकान पे जाओगे सर्विस पे जाओगे कॉलेज में जाओगे जो कुछ भी कर रहे हो वाट एवर यू हैविन डूइंग वही करोगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा परिवर्तन क्या आएगा उसके अंदर अब वो जागरूकता से जीता है हम क्या करते बेहोशी में जीते हैं खाना खाया कर लिया खाना खाते खाते ध्यान हमारा दुकान में है दुकान पर ग्राहकों से बात कर रहे हैं ध्यान हमारा बैंक में है बैंक में जाके काम कर रहे हैं ध्यान हमारा वो चौथी जगह यहां से निकल के वो करना है उस आदमी से पैसे लेना है करना है वहां गए ध्यान हमारा उधर है क्योंकि उस समय उन घटनाओं पर हम केंद्रित करें नहीं तो फिर घटनाओं के जंक्शन पर तो बहुत दूर की बात है हम वास्तव में हमारे हाथ के काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते तो उन जंक्शन के ऊपर ध्यान केंद्रित करना तो और भी ज्यादा कठिन हो जाता है तो सचमुच में जब हमको शाक्तोपाय का योगी बनना है तो जागरूकता से जीना जरूरी है। जब हम कुछ भी करते हैं सोचते हैं उनके बीच में संधिकाल पर ध्यान केंद्रित करना कि हां अब मेरा यह विचार समाप्त हुआ नया चालू हुआ करते जाओ वैसे ही जो बोलना है बोलते चले जा रहे हैं जो करना है करते चले जाए सब्जी काट रहे हैं सब्जी काट रहे हैं सब्जी काटने के बाद एक बार काटने के बाद दूसरी बार काटेंगे तो पहली बार के टुकड़े का संवार हो गया दूसरी बार की सृष्टि हो गई तो आप सृष्टि स्थिति संहार के क्रम को सतत जारी करे हुए उस क्रम को आप तोड़ ही नहीं सकते जब तक आपके प्राण आपके साथ है वो क्रम चलता जा रहा है। और उसी क्रम में इसलिए वो मंदिर आपके साथ सदा उपलब्ध है चौबीसों घंटे चाहे आप कुछ भी कर रहे हो वह मंदिर आपके साथ चलता है आपको मंदिर जाना नहीं मंदिर आपके साथ है आपको सदा साधना करने के लिए सतत उस चेतना के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है जो दो घटनाओं के बीच में हो रही है आपने एक कदम रखा दूसरा उठा रहे हो उसकी सृष्टि हो रही इसका संवार हो रहा है जब इसको उठा लिया है तो इसकी स्थिति हो गई और जब इसको रख रहे हो तो इसका संवार होगा और इसकी सृष्टि हो रही है तो आप सृष्टि स्थिति संहार के जब इस क्रम को सतत जारी रखते हैं और उसके बेहस में दो घटनाओं के बीच में यह मेरा पेड़ का संहार हो रहा है और इसकी सृष्टि हो रही है उस क्षण पर जब मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं उस जागरूकता से जीने का नाम है शाक मेरा ध्यान कहां है मात्र केंद्र पर मात्र चेतना पर जिस चेतना के तार में ढेर सारी घटनाओं को आपस में जोड़ रखा है जिसका नाम जीवन है और उन घटनाओं के बीच में मैंने उस तार को पकड़ लिया उसका नाम है शाक क्यों क्योंकि इसका नाम है सिंगल डायमेंशन मेथड इसके पहले आपने देखी वो थी जीरो डायमेंशन मेथड क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना है हम चेतना को ही जानते हैं चेतना को ही पकड़े हैं फिर हमको क्या करना है चेतना से सब कुछ विकसित है हम उसी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं निर्विकार हो सकते हैं निर्विचार हो सकते हैं जब हम निर्विचार हो सकते हैं तो हमारा जो वास्तविक बीइंग है जो हमारे वास्तविक अस्तित्व है वो प्रखर हो जाता है अभी हमारे प्रखर हमारे वास्तविक अस्तित्व के ऊपर क्या छाया रहता है हमारे विचार हमारी भावनाएं हमारी घृणाएं हमारी प्रतिस्पर्धाएं हमारी पसंद हमारी नापसंद ये सब कुछ छाई होती है हमारी यही हमारा व्यक्तित्व है जो बुरी तरह से मलावृत्त है लेकिन उस अस्तित्व के बीच में जो हम वास्तविक चेतना को हमारे जो कि हमारे चेतन स्वरूप हम हैं उस वास्तविक मैं को जो जानता है उसके लिए किसी भी क्रिया की कोई जरूरत नहीं है जीरो डायमेंशन मेथड है क्योंकि उसको अपने आप में उसको वहीं रहना है जाए लोकसभा की मीटिंग हो रही है दिल्ली में और दिल्ली में ही तो उसको दिल्ली में ही रहना है बस से यही बाहर नहीं जाए लेकिन अगर वो कहीं बाहर है तो उसको एक एक जात निगार उस पर रखने की बस ये दिल्ली जाने का सारा रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है बस उसके ऊपर जाना है इसका नाम है शाप तो और उसका मेथड क्या है कि किसी भी दो विचारों दो घटनाओं दो क्रियाओं के बीच में जो जंक्शन पॉइंट है उसका अपना ध्यान केंद्रित करें ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं आप सब कुछ करते हुए जो कर रहे हो चाहे आपने घर का काम हो बैंक का काम हो पढ़े का काम हो नित्य कर्मों सब कुछ करते हुए दो क्रियाओं के बीच में जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो वास्तव में आप जागरूकता से जीते हैं मैं क्या कर रहा हूं जैसे कभी कभी आदमी को हंसी आई वो हंसी को भी देखता है देखो हंसी का उद्गम हुआ अब मेरी हंसी नष्ट हुई और उसका दूसरी लेकिन इसको बोलने की जरूरत नहीं है न शब्दों में ढालने की जरूरत है न मन के अंदर वैसे विचारों को लाने की जरूरत है बल्कि उसको सिर्फ देखने की जरूरत है क्योंकि यह हंसी एक हिस्सा है मेरे जीवन का ये दुख ये हिस्सा है मेरे जीवन का ये क्रोध एक हिस्सा है मेरे जीवन का ये प्रतिस्पर्धा है हिस्सा है मेरे जीवन की घृणा भी हिस्सा है मेरे जीवन का और ये अलग अलग चीजें हैं, देखो घृणा की उत्पत्ति हुई यह घृणा का नाश हो गया यह घृणा में मैंने देखो उसको गाली दे दी और अब घणा का नाश हो गया उस वक्त वो आदमी जो अपनी जिंदगी जैसे जी रहा है वैसे जिएगा उसमें बदलने की जरूरत नहीं लेकिन उस सबके बीच में उस तार को देखेगा तार के द्वारा सारी घटनाएं आपस में गुथी हुई हैं और उसी का नाम है शाक्त अब तीसरा उपाय है आणु यह है मल्टी डायमेंशन मेथड है इसको मल्टी डायमेंशन मेथड क्यों बोलते हैं कि अभी हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूट से चेतना को समझना है हमारी क्वालिफिकेशन जीरो है अभी हमको कुछ नहीं आता हम शून्य हमको ये चेतना वेतना वाली बात भी समझ में आती मैं कौन हूं मेरे अंदर चेतना है केंद्र है इससे सब कुछ विकसित बात पर लेनी पड़ती कुछ समझ में नहीं आती तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने अंदर एक भावना पैदा करना पड़ेगी जिससे आकर्षण आए ये बात समझ में आए और ऐसा करने के लिए योगी कहते हैं कि आपको आणवो उपाय से गुजरना पड़ेगा तो उस आणवो उपाय के अंदर कुछ चीजों पर आपको ध्यान केंद्रित करना होता है कुछ चीजें होती हैं जिन पर आपको कंसंट्रेट करना होता है और उन कंसंट्रेशन जो करने वाली चीजें हैं उसमें बहुत ऋषियों ने विचार सोच के उसको चार हिस्सों में बांटा कि चार हिस्सों में आप कंसंट्रेट कर सकते उसको बोलते हैं एक उच्चार यानी कंसंट्रेशन ऑन ब्रीदिंग अब ये ध्यान से समझना यह क्रियोपाय बोलते पहला क्या था इच्छोपाय दूसरा था क्या अभी शाप्तोपाय जिसका नाम है ज्ञानोपाय जिसमें हमने अपनी मात्र कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे करा था किस चीज पर चेतना पर बस बाकी हमको कुछ ले देना नहीं वो क्रियाओं के बीच में जो तार है जो क्रियाओं को जोड़े हुए हैं उस पर ही कंसंट्रेट किया था चाहे हमारे क्रोध को देख रहे हैं चाहे हमारे प्रतिस्पर्धा को घृणा को चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको देख रहे हैं अच्छा बुरा जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब के बीच में उनको घटनाओं को जोड़ने वाले तार को देख रहे थे क्योंकि दो तारों के बीच में ही माला बनती तारों से ही माला गुद्ती है दो घटनाएं आपस में जुड़ी हैं तो उनको जोड़ने वाला कुछ है क्योंकि आपने एक काम किया उसका दूसरा काम किया इस कड़ी का नाम जिंदगी है तो उस कड़ी को जोड़ने वाला क्या है उसको जोड़ती है आपकी चेतना वही वास्तविक चेतना जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उस चेतना को जब आप देखोगे तो आप शाक्तोपाय के विधि से उस चेतना का एहसास कर जाओगे तो उस शाक्तोपाय का नाम है सिंगल डायमेंशन मेथड क्योंकि आपको मात्र एक काम करना है एक दिशा में काम करना है कि भिन्न भिन्न घटनाओं के बीच में आपको उस चेतना के धागे को पकड़ना है और जीरो डायमेंशन मेथड कुछ नहीं करना है बस उस सत्य को संभाले रखना है निर्विकार रूप से क्योंकि आपके वास्तविक बींग जो है वो आपको बिना विचार के होते ही अपने आप प्रखर हो जाती है। लेकिन ये जो मेथड है ये मल्टी डायमेंशन मेथड है तीसरी आणुपाय जो कठिन है क्रियोपाय बोलते हैं इसको पहला था इच्छोपाय दूसरा ज्ञानोपाय तीसरा क्रियोपाय इसके द्वारा आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा इसकी क्रियाओं में घुसना पड़ेगा यहां पर हम नहीं कह सकते आपको कि यहां पर आपको मूर्ति की जरूरत नहीं है कि मंदिर की जरूरत नहीं है कि उपवास किया प्रार्थना किया माला घुमाने यहां पर सब चीजें आपको ऐसा करना पड़ेगा इनको चार हिस्सों में बांटा गया है आपको क्या क्या क्रियाएं करना पड़ेगी इसके लिए उनको चार हिस्सों में बांटा गया है। एक है उच्चार यानी कंसंट्रेशन ऑन ब्रीदिंग दूसरा है करण है ना सेंसरी ऑर्गन्स करण का मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन्स हमारे नाक कान, नाक पूंजवान जो है ये सेंसरी ऑर्गन्स है तो इसकी करण की मेथड है और तीसरा है ध्यान कंटेम्प्लेशन और चौथा है कंसंट्रेशन ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस जिसको स्थान परिकल्पना बोलते हैं स्थान प्रकल्पना इस तरह से चार हिस्सों में बांटा गया तो उच्चार में हम क्या करते हैं श्वास लेते हैं श्वास के पलटने के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका नाम है उच्चार जिसे श्वास हमने खींची हमारी यहां तक गई अब यहां से पलटी बाहर आई यहां तक गई अब यहां से पलटी वापस यहां तक गई अब सांस को हम एक बिंदु की तरह देखते हैं जो इस तरीके से चल रहा है यू शेप में हाँ। और उसके टर्निंग पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहां पर वो टर्न होती है जैसे सांस अंदर गए और यहां से टर्न हो रही है सांस बाहर ही और फिर यहां से टर्न हो रही है तो इस तरीके से हमारे को इससे इस क्या होगा कि जब आप लकत करते हैं इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा शांति से बैठना पड़ेगा और सांस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा इससे आप अपने आप धीमे धीमे चक्रोदय होता है चक्रोदय को होता है मतलब कि आप उस चेतना के नजदीक पहुंचते हो आपके दृष्टिकोण में वो केंद्र आने लगता है दूसरा है करण अब करण का मतलब होता है किसी एक इंद्रिय के द्वारा एकाग्रता बनाना आपने देखा होगा कई लोग दीवाल पर एक बिंदु बना देते हैं और उस फिर बिंदु के ऊपर लगातार देखते आधे घंटे तक अपलग देखना आधे घंटे तक आंख से आंसू भी बह जाए तो भी देखते रहते हैं अपलग देखते हैं। अब अपलक देखते हैं, हैं। वह एक बात है लेकिन अगर हमको अपना टारगेट मालूम है कि हम अपलक क्यों देख रहे हैं और उससे हमको क्या करना है और हमको क्या मिलेगा तब उस अपलक देखने का महत्व है अन्यथा नहीं अब हमने एक दीपक जला लिया या एक बिंदु बना लिया और हम उसको अपलक देख रहे हैं बैठे हैं बिना आंख मटकाए लगातार देख रहे हैं धीमे धीमे समय बढ़ाते गए पांच मिनट देखिए अगली बार दस मिनट फिर पंद्रह मिनट आधे आधे घंटे तक लोग इससे ध्यान कहते वो बिंदु विलुप्त हो जाता है जब आप अप अपलग देखते हो सतत सतत देखते हो लग तो वो बिंदु विलुप्त हो जाता है और बिंदु विशाल होता चला जाता है और उस विशालता के अंदर वास्तव में आपको समझ में आने लग जाता है कि ब्रह्मांड इसी से निकला है एक ही बिंदु से ब्रह्मांड या पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ तो बिंदु तो ओझल हो जाता है और वहां पर समस्त विशालता अपना स्वरूप ले लेती यह धीमे धीमे होता है लंबे अभ्यास के बाद होता है कितना लंबा यह पर निर्भर करता है कि आपकी योग्यता कितनी है आपकी दृढ़ता कितनी है आपकी करने की इच्छा कितनी है और कितने आप ईमानदारी से ऐसा काम करते हो तो इसका नाम है करण इसमें करण में और भी तरीके हैं कान के द्वारा नाक के द्वारा और तरीके से करण किया जा सकता है कान के द्वारा जैसे किसी संगीत को सुने तो उस संगीत के उद्गम से लेकर आपके कान पर आने तक की क्रिया का आप अगर ध्यान मनन करें तो आप उस संगीत के द्वारा भी करण को साध सकते हैं किसी भी इंद्रिय का एक हिस्से को लेना है और उसके द्वारा उससे ग्रहण की जाने वाली जानकारी को आप विस्तार से गहराई से देखते चले जाएं तो उसके अंदर आपको समझ में आने लगेगा कि इसके द्वारा यही चेतना के द्वारा उत्पन्न चीजें और इसी के द्वारा इस संसार का निर्माण हुआ तो ये आपको दूसरा है इसका नाम करण तीसरा है कंटेम्पलेशन ध्यान अब यह ध्यान दो तरह का होता है एक निराकार का ध्यान एक साकार का ध्यान निराकार के ध्यान में जैसे गुरु ने आपको मंत्र दिया उस मंत्र का मतलब समझाया तो उस मतलब पर ध्यान के अंदर निराकार का ध्यान है क्योंकि वहां पर कोई आकार ही नहीं, नहीं। और दूसरा है साकार का ध्यान साकार के ध्यान में क्या है आपने सामने ले, ले, ले ली कृष्ण जी की मूर्ति ले ली शिवजी शिवलिंग बिठा लिया सामने उसके सामने बैठ के आप बैठे हैं घंटे भर तक उनको निहार रहे हैं तो यह क्या है साकार का ध्यान ये निम्नतम स्तर का है ना जो कुछ भी हम क्रिया बताते निम्नतम तो स्तर पर उतरते चली जा रही है कि ये क्रिया एकदम निम्नतम स्तर की जैसे आप मंदिर में गए और आधे घंटे तक मूर्ति को निहार रहे हैं ना उसके द्वारा भी आपको धीमे धीमे उस चेतना के दर्शन होने लगते हैं चक्रोदय होने, के होने लगता है आपको उस केंद्र के बारे में एहसास होने लगता है इसलिए जो लोग मंदिर जाते हैं घंटे पर बैठ रहे हैं तो उनको मूर्खमा समझिए वो भी आड़वोपाय कर रहे हैं वो भी जरूरी है उनके लिए क्योंकि वो उसी स्तर पर हैं। लेकिन समस्या तब है जब हम उसमें कट्टरता शामिल कर लेते बस यही सब कुछ है बस इसके आगे कुछ भी नहीं जैसे अगर कोई बच्चों को हम के जी भेजें और वो क्या नहीं हम तो 25 साल तक यहीं पढ़ेंगे हम इसके आगे नहीं जाएंगे और हमको बस मजा आ रहा है इसमें तो मजा तो आ रहा है लेकिन उस मजे के बारे में तुमको भेजा क्यों था उसका मूल उद्देश्य था कि उससे आगे बढ़ देंगे आपको लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं हम तो बस यही रहेंगे वहां समस्या और जो दूसरी क्लास में है या दूसरी स्कूल में है वो मूर्ख है पागल है मुसलमान है तो पागल है वो पंजाबी है तो पागल है हालांकि हम ही समझदार हैं तो वो जो भावना आ जाती है हम प्रतिस्पर्धा की और हम सही बाकी गलत वहां पर है ना ये आणु उपाय समाप्त हो जाता है। वो सारे उपाय समाप्त हो गए समा, वो भी उपाय है आप, आप मूर्ति को निहार रहे हैं मूर्ति की पूजा कर रहे हैं उसको देख रहे हैं लगातार एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं सकार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं निम्न स्तर का साधना है लेकिन उसके बावजूद साधना है यह आणु की तीसरी साधना है कंटेम्पलेशन यानी ध्यान करना निराकर पर ध्यान कर सको किसी शब्द के अर्थ पर ध्यान कर सको मंत्र के अर्थ पर या मंत्र के स्वरूप पर ध्यान कर सको जैसे आपको लिखा ओम जुम सह तो वो आप ध्यान कर रहे हैं कि ओम लिखा है स्वर्ण अक्षरों में लिखा है बड़े बड़े अक्षर तो सामने रखे हैं वो जूम लिखा है सह लिखा है और हम उन पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हमारे महामृत्युंजय का मंत्र इस तरह से आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो वो एक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना है और एक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना है जब हम किसी मूर्ति को या स्वर्णलिखित अक्षरों को या किसी व्यक्ति को या किसी गुरु के चित्र पर या किसी के चित्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो हमारा आणु है और तीसरा है स्थान प्रकल्पना स्थान प्रकल्पना में आपको बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है बहुत ध्यान से जागरूकता से करने जरूरत है। उसमें क्या करते हैं स्थान प्रकल्पना का जो सच्चा वास्तविक स्थान प्रकल्पना है वह ऐसी होती है कि जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो एक सांस को एक चक्र की तरह देखिए एक सांस ली छोड़ी फिर नई सांस ली छोड़ी फिर नई सांस ली छोड़ी और इस पूरे चक्र में देखो इस जगह देवता हैं, इस जगह पे सूर्य है यहां पर चंद्रमा है यहां पर शरद ऋतु है यहां पर ग्रीष्म ऋतु है यहां पर संक्रांति है यहां पर महामृत्युंजय है यहां पर मेरे काका जी हैं यहां मेरे पिताजी हैं यहां मेरे बच्चे हैं और आप सबसे संसार में जिन जिन चीजों की भिन्नता से कल्पना कर सकते हैं वो सब इस चक्र में देखो और जब आपने देख ली आप अब अगली सांस में उनको फिर से देखिए अगले सांस में उनको फिर से देखिए आप एक सांस आपने ली एक सांस छोड़ी इसमें आपने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए एक सांस ली एक सांस छोड़ी एक सांस ली एक सांस छोड़ी आप ध्यान से बैठे हैं सांस लेते जा रहे हैं छोड़ते जा रहे हैं और हर सांस के साथ में और आपको लगेगा अरे पिछली बार बद्रीनाथ के दर्शन छूट गए थे इस सांस में अपन वो भी ले लेंगे तो इस तरह आप जब सांस सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो उन पूरे ब्रह्मांड का एक परिक्रमा करते हुए चले जाएंगे जो जो आपके कल्पना में आ सकता है चाहे आपके मित्र हो रिश्तेदार हो अपने हो पराये हो दुश्मन हो प्रतिस्पर्धी हो या भिन्न भिन्न स्थान हो या तीर्थ स्थान हो या जो काल्पनिक हो जैसे देवी देवता प्रजापति जो कुछ आपने सुन रखे उन सबको आप उस स्थान प्रकल्पना के द्वारा अपने श्वास के चक्र के अंदर शामिल कर सकते हैं उस श्वास चक्र के द्वारा आप समस्त को बार बार देखते हैं, समस्त को बार बार देखते हैं। इस तरह से आप इस ब्रह्मांड की विशालता का ऐसा समझ में आ जाता है और यह भी समझ में आ जाता है कि वो चीज आपसे ही निकली है आपके उसी के अंदर इस तरह भी चक्रोदय होता है तो अब इसमें चार चीजें देखिए अपन ने उच्चार करण ध्यान और स्थान प्रकल्पना ये चार तरीके हैं आणु उपाय की कठिन है आणुपाय क्रियोपाय इसमें क्रियाएं करना पड़ती और ये साधना करना पड़ती है, इसलिए कठिन है ज्ञानोपाय आपको एक बिंदु पकड़ना है आपकी सब संसार की क्रियाओं को करते हुए आपको कुछ अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें हर क्रिया से किया जा सकता है आप चाहे आप ताश पत्ते खेल रहे हो तो भी कर सकते हो कुछ भी अच्छा बुरा जो कुछ भी काम कर रहे हो उस सबको करते हुए आप शाक्तोपाय की साधना कर सकते हो शाक्तोपाई की साधना के लिए आपने बस शाक्तोपाय का जब भी ध्यान आया ध्यान कर लेना कि माला का संसार इन घटनाओं से बना है मेरा जीवन इन घटनाओं से बना है और घटनाएं माला की तरह जिसमें माना की माला की मणियां हैं और वो जुड़ी हैं उस चैतन्य के धागे से इस तरह ये तीन उपायों के आपन ने पढ़ी इन तीनों उपायों का आपन ने कंपेरेटिव स्टडी कर ली जो तीन उपाय हैं जो सर्वोच्च शिखर का उपाय है वह है जीरो डायमेंशन मेथड जिसके अंदर हम जहां हैं वहीं है हम चेतनाओं को समझते हैं समझना है बस इससे ज्यादा कुछ काम भी नहीं है हमारे पास हमने समझ लिया और इसको समझने के लिए इस मात्र विचार शून्य होना जरूरी दूसरा ज्ञानोपाय, पहला था इच्छो पाए दूसरा है ज्ञानोपाय और ज्ञानोपाय उस चेतना के से निगरानी हटाने की और वो सतत अपने जीवन भर करना है और उसको आप जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर पलटे और विचारों में खोजाओ और कुछ काम बेहोशी में करो और जैसे ही ध्यान आए आप फिर अपने आप को वापस वहां लगा दो जैसे छोटा बच्चा दो तो भाग जाता हम पकड़ के वापस उसको ले आते हैं जगह पे। इस तरीके से हम अपने मन को बार बार पकड़ के वहीं लगाएं और ध्यान से दो घटनाओं के बीच की संधि काल पर ध्यान केंद्रित करें ये करने के लिए हमको कोई विशेष प्रयोजन नहीं है बस हम चाहे जब कर सकते चाहे जहां कर सकते जो कुछ भी कर उसमें कर सकते एक विचार दूसरा विचार तीसरा विचार एक वाक्य दूसरा वाक्य तीसरा वाक्य एक सब्जी काटी दूसरा काटी तीसरी काटी जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ करते करते तो बेलन भी चला रहे थे तो आगे आया पीछे आया इन दोनों के बीच के बिंदुओं पर भी हम ध्यान कर सकते हैं ध्यान करने के लिए हमको किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं और तीसरा है आणु उपाय जिसमें ढेर सारी क्रियाएं उसमें उच्चार करण ध्यान और स्थान प्रकल्पना यह चार है अब इसमें भी हमको खोजना पड़ा कि हम कहां खड़े हैं हमको कौन सी चीज जरूरी चाहिए खाली मूर्ति को देखना या किसी बिंदु के ऊपर दृष्टि करना घंटे भर तक देखते रहे हैं उस बिंदु को वो हमारे लिए ज्यादा सूट करता है या सांस की गति लेते हुए हम सांस के अंदर समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करें वो हमारे को ठीक जमता है या कारण के द्वारा किसी एक बिंदु को को विशाल बना लें या ध्यान करें मंत्रों का उनके अर्थों का या मूर्ति का तो या उच्चार के द्वारा तो यह हमारे पर निर्भर करता है कि हमारी अपनी योग्यता को हम खुद पहचाने हम कहां खड़े हैं अब हमको लक्ष्मण जी महाराज का विचार बताते इस मामले में तीन तीन आपके सामने रखें हैं एक श्यांभ उपाय जो सर्वोच्च योगी के लिए है जो अपनी चेतना को खुद पहचान लेता है और उसके ऊपर स्थिर हो जाता है दूसरा शाक्त उपाय जो एक सामान्य योगी के लिए है जो चेतना को समझ चुका है या समझना चाहता है बहुत निकट है उसके वो चेतना पर निगाह केंद्रित करके अपनी जिंदगी को बदल लेता है वो, वो सब परिवर्तन आने लगते हैं जिनकी हम बात करते हैं योगी हो जाता है अंदर से दृढ़ हो जाता है स्थिरता मिल जाती है <coughs> जीवन शांत सुख में प्रसन्न चित्त हो जाता है सुख दुख को हम ऐसे देखते हैं जैसे कोई पड़ोसी पड़ोसी को खुद के नहीं है ये सब कुछ उससे भी मिल जाता है आणवों सा मिल जाता है तो क्या है अब दो बातें बताइए सबसे मजेदार लक्ष्मण जी महाराज कि शांभव उपाय अंतिम है वहां पर सब कुछ है आणवो उपाय के द्वारा क्या होगा ये चार बताए ना चीजें इनसे आपको शाक्तोपाय की पात्रता मिल जाएगी बस इससे आपको क्या होगा मंदिर में जाओगे रोज ध्यान करोगे घंटे भर मूर्ति को देखोगे चाहे वो बिंदु पर ध्यान केंद्रित करोगे चाहे दीपक के ऊपर कंसंट्रेट करोगे चाहे सांस के प्राणायाम करोगे चाहे सांस के अंदर ब्रह्मांड को देखोगे इन सबके द्वारा आपको क्या होगा उस चेतना के धागे को पकड़ने की योग्यता मिल जाएगी और उस चेतना को धागे को पकड़ने की योग्यता से क्या होगा आप उस चेतना को समझ जाओगे उसका चेतना का एहसास हो जाएगा यानी कि शां्भव उपाय पर पहुंच जाओगे यानी आपको अणवो से शां्भव उपाय और शां्भ उपाय से अणवोपाए से शाक्तोपाए और शाक्तोपाए से शांव उपाय पर जाना है यानी आपको शिखर पर जाना है अगर शिखर पर तो वहीं रोको बीच में हो तो ऊपर चढ़ जाओ नीचे हो तो बीच में और बीच में आके ऊपर जाओगे यानी कुल मिला रास्ता वही है मंजिल वही है लेकिन आप कहां खड़े हो उस पर निर्भर करता है कि रास्ता कौन सा और कितना लंबा होगा आप कहां खड़े हैं उसके अनुसार यह तय करना है कि आप आणु उपाय के लिए योग्य हैं या शाक्तोपाय के लिए योग्य हैं या सीधे सीधे शाम्ब उपाय को स्वीकार कर सकते हैं लक्ष्मण जी महाराज कहते थे कि हम में से अधिकतर जनता जो आध्यात्मिक रुझान वाली जैसे आप, आप यहां आए निश्चित रूप से आप में आध्यात्मिक रुझान है अगर ना होती तो यहां नहीं आते ऐसे लोगों के लिए शाक्तोपाय सर्वोत्तम है अधिकतर लोगों की कल्याण की गुंजाइश शाक्तोपाय से यानी सिंगल डायमेंशन मेथड से क्योंकि आप दिनचर्या को करते हुए बिना किसी स्पेशल विशेष प्रयोजन करते हुए आप अपने समस्त काम को करते हुए जागरूकता से करें तभी उस केंद्र को पकड़ने की ताकत आएगी तभी दो घटनाओं के बीच की संधिकाल पर आप ध्यान केंद्रित कर सके इसलिए सबसे पहली जरूरत क्या है कि पहले तो हम अपने आप को तोल लें समझ लें कि हम कहां खड़े हैं, हम अपनी चेतना को पकड़ना चाहते हैं उस चेतना को कहां से पकड़ेंगे तो अगर हम सोचते हैं कि हमको हमारी चेतना यूं समझ में आ रही है तो आप फिर जाओ वहीं रहो शांत बैठकर निर्विचार होते रहो बार बार लेकिन अगर आप वहां नहीं हो तो फिर दो घटनाओं के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करो इसके लिए आपको क्या करना होगा जिंदगी को जागरूकता से जीना होगा यही मूल वाक्य है इसका जिंदगी को जागरूकता से जीना है जागरूकता से जीना क्या है आप अभी चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो हम भूले गए कहां जा रहे थे कुछ काम करते करते अरे पता नहीं क्या कर लिया क्या कर रहे थे हम अपनी जिंदगी को बेहोशी में जीते हैं ये सत्य है एक सामान्य व्यक्ति जिंदगी को बेहोशी में जीता है ये बेहोशी लाई हुई है वही माता जी की माया की माया आपको बेहोश करती है आपको जागरूकता से दूर ले जाती अब हमको माया को अपोज करना है माया इस दिशा में लेके जा रही है हमको वापस उस दिशा में जाना है शिव उतर के धरती पर आया हमको धरती से चढ़ के शिव तक जाना है तो हमको दिशा उल्टी करना है उसने हमको बेहोश किया हमको जागरूक होना है यह हमें संभव है माया आपकी अवगामिनी है आपके पीछे चलने वाली है आपने अधिकार दे दिया कि मुझे बेहोश करो तो उसने कर दिया लेकिन आप वो अधिकार छीन लो नहीं अब हम जागरूकता से जिएंगे वो आपको बेहोश नहीं कर सकते वो आप बोलो कि नहीं मुझे वापस मेरे शिव स्वरूपता प्राप्त करनी है वो आपको हाथ पकड़ के ले जाएगी क्योंकि वो आपकी अवगामी नहीं है वो आपकी सहचरी है वो आपको कभी मना कर ही नहीं सकती क्योंकि वो आपके आधीन है लेकिन हम अपनी इस शिव स्वरूपता को भूल गए हम भूल गए कि हम कौन है इसलिए हम उसके अधीन होकर चल रहे हैं जैसे कोई अपने नौकरों के अधीन होकर चले ऐसे वह अपनी पत्नी के अधीन होकर चल रहे हैं वह अपनी सहचरी के आधीनों के चला वो उनको बना नहीं कर सकती वो उसकी अवगामी नहीं है वो हमेशा ये कहेगी कि, कि आप स्वामी जैसा बोलोगे वैसा हमने बोला नहीं मेरे को भुला दे बेहोश कर दो बेहोश कर दिया उनने उनका जीव स्वरूप मिला में जीव स्वरूप मिला दिया उनको बुला दे संसार की दिशा में दौड़ा दे दो, दौड़ा दो, दो, दिया माया राग कला विद्या हर तरह से हमको सीमित कर दिया और हम उस दौड़ में शामिल हो गए ये उसका एक खेल है और हम क्या बन गए खिलौने अगर हम कहते कि नहीं अब हम खिलौने नहीं बनेंगे अब हम खिलाड़ी बन जाएंगे तो ये असंभव नहीं है बल्कि यह शास्त्र रूप से सत्य है कि यही संभव है असंभवता तो दूर की बात है जो वास्तविक सत्य है उसमें संभवता और असंभवता की कोई बात ही नहीं है आपकी चेतना ही वास्तविक शिव है इसमें आपको शिवशुभता ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती इसलिए वही शक्ति जो आपको दूर धकेल रही है जब आप उसको अपनी वास्तविकता बता देंगे तो वही शक्ति आपको आपकी इच्छा के अनुकूल वापस केंद्र की के ओर लाना शुरू कर देगी इसे का नाम है शाक्तोपाय तो शाक्तोपाय हमारे लिए अधिकतर लोगों के लिए ज्यादा काम का है ये उपाय क्यों बताए गए आज इसलिए बताए गए पंचकर्म और उपाय जो शिव पांच कर्म करता है वो और उपाय ये उपाय बताने का मतलब ये है कि हम अब जो पढ़ने जाए वह हमको ठीक से हजम हजा क्योंकि हमारे को जब तक टाइटल क्लियर नहीं है हमारे दिमाग में हम उस शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ सकते आज हमारे दिमाग में टाइटल एक क्लियर हो गया तीन चीजें हैं पाए, श्याम्बहोपाय शाक्तोपाय पाए। अब हम शुरू के बावस सूत्र पाए के उनको पढ़ेंगे उसके द्वारा हम जानेंगे कि पाए क्या है ब्रह्मांड क्या है उसका वास्तविक सत्य क्या है वो बिंदु क्या है और उस टाइम ब्रह्मांड का निर्माण जो किया है उस बिंदु का स्वरूप क्या है फिर शातोपाय हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है और जो रचना है इतनी बड़ी उसका स्वरूप क्या है और उस रचना के अंदर वो रचनाकार कहां खड़ा है फिर तीसरा जो अणव पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि इस भीड़ में हम कैसे ढूंढें उस रचनाकार को उसके लिए आड़ा तिरछा मार्ग पकड़ के हम उस रचनाकार को पकड़ते हैं, जब उसकी सहायता लेके फिर वापस हम अपना रास्ता खोजेंगे इस तरह हम तीनों उपाय पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन आप अप शुरू करेंगे अगले हफ्ते से शात उपाय सॉरी सबसे पहले शांव पाए क्योंकि जो सीक्वेंस ऋषि ने तय की हम भी उसी सीक्वेंस से चलेंगे शां्भ पाए यानी सर्वोच्च जीरो डायमेंशन मेथड उसको सबसे पहले पढ़ेंगे और जिसका पहला सूत्र आएगा चैतन्य मात्मा दो शब्द हैं और मजेदार बात यह है कि जैसे कि हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला हर शास्त्र चाहे वह उद्योग भंजनी साहब हो पंजाबियों का चाहे आपका उपनिषद हो ईशावासी उपनिषद चाहे आपकी स्पंदकारी का हो चाहे शिव सूत्र हो पहला सूत्र अपने आप में समस्त शास्त्रों को समेटे हुए है पहला ही सूत्र इतना विशाल होता है कि वो समस्त शास्त्र उसमें समाया हुआ है जैसे आपकी गर्दन पकड़ो पूरी मटकी को पकड़ के ऊपर उठा सकते ऐसे ही इसको समझ लो सारा सब कुछ समझ में क्योंकि आप शिखर को पकड़ के सारे पिरािड को ऊपर उठा सकते ये शिखर है जैसे अपने चैतन्य महात्मा बोला ये दो शब्द हैं सिर्फ दो शब्द लेकिन ये दो शब्द कितने गहरे हैं इन दो शब्दों का मतलब कितना सुंदर है ये कितने विज्ञान समत है और आज विज्ञान की जो वास्तव में जो सब मॉलिकुलर फिजिक्स स्पेस फिजिक्स प्लाज्मा फिजिक्स इसके अंदर जो बातें आज कही जाती हैं, वो बातें हमारे ऋषियों ने कितनी गहराई से ध्यान में समझ ली थी और उनको क्रमबद्ध लिपिबद्ध और सिस्टमेटिक तरीके से जमा के रख दिया था आपके सामने जो हमको अब समझ में आ रही बात उस कई बात हम कहते थे कि शायद इनको कैसे पता चले ये तो अंधविश्वास वाली बात है ऐसा नहीं लेकिन अब जो विरोधी थे जो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे उनको भी धीरे धीरे समझ में आने लगे क्योंकि जब विज्ञान जो बात कहता है वो तर्क और प्रमाण सहित कहता है और सचमुच में जो कुछ हम यहां पर आश्रम में बात करते हैं निश्चित रूप से प्रमाण सहित है लेकिन उसके बावजूद एक सावधानी जरूरी है कि यहां पर हमारे पास कुतर्क के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि सबसे पहले जब तक हमारे हृदय में समर्पण नहीं होगा किसी शास्त्र के प्रति तब तक हम उसको हृदयगम नहीं कर सकते कुतर्क हर प्रयास का नाश कर देता है कुतर्क वास्तव में फिर से माया जनित होता है वो आपके राह को रोकने की कोशिश करेगा माया सदाए चाहेगी कि आप वापस पलट के परिधि की तरफ चले जाओ ताकि संसार चलता रहे क्योंकि तुम शिव में आ जाओगे बहुत सारे तो हमारे संसार का नाश हो जाएगा हमको संसार का भी नाश नहीं करना जब शिव चाहेगा जब होगा तो सचमुच में आपको लगातार वो परिधि की तरफ धकेता है आप जैसे इधर घूमने की कोशिश करते हो वो फिर से घुमा देती है। आप जैसे 90 डिग्री घूमते हो फिर थ्री 360 डिग्री घुमा देती हो आपको 180 तक जैसे आते हो वापस 360 पे कर देती, हो वापस घुमा घुमाकर उल्टा कर देती क्योंकि वो चाहती है कि आप हमेशा परिधि की तरफ रहो उसी चाहत की दिशा में दौड़ते चले जाओ जहां पर कि आपकी चाहत का कोई अंत नहीं चाहत पर चाहत परिधि पर परिधि क्योंकि इस केंद्र के बाहर गोलों की कोई शंखाओं की कमी नहीं परिधियों की कोई कमी नहीं तो उन परिधियों की पर दौड़ पर लगाना है कोई जरूरत ही नहीं हमको किसी भी तरह के आध्यात्म की क्योंकि कई जन्मों तक वो दौड़ खत्म नहीं होने वाली दौड़ तभी खत्म होगी जब इंसान केंद्र पर आएगा और जैसे वो केंद्र पर आएगा हमारे संसार की दौड़ समाप्त हो जाएगी तो आज इतना